तो परिभाषा की स्थिति समझिए ना वेदांतरि भाषा में ऐसा प्रश्न उठाया है इंद्रियाणाम मनस्था कि भगवान ने कहा है मन में मैं इंद्री हूँ इंद्रियों में मैं, इंद्रियों में मैं मन हूँ तो भगवान से इस कथन से मन इंद्री सिद्ध होती है ऐसा प्रश्न उठाया गया है पर वेदांत परिभाषा कहते हैं कि इस कथन से मन इंद्री सिद्ध नहीं होता है क्योंकि नक्षत्रानाम जहां है नक्षत्रा नाम है तो फिर भगवान ने कहा कि मैं नक्षत्रों में जैसे मैं सशी हूँ तो मैं नक्षत्रों में मैं, तो मैं, में मैं में सखी हूँ ऐसा भगवान ने कहा है सती नहीं, है नक्षत्रों का राजा सशी में हूँ ऐसा उस गक्षत्रों में सती मेरा स्वरूप है लेकिन वो सती तो नक्षत्र नक्षत्र तो के अंतर्गत नहीं आता तो जैसे वह सती नक्षत्र के अंतर्गत नहीं आता है वैसे ही यहाँ पर क्या है ये मन भी इंद्रियों के अंतर नहीं आता तो है ये वेदांतल भाषा है नक्षत्रा नाम यथा सती कथन से जब वेदांतल भाषा की टीका को लेकर मैं बोल रहा हूँ टीका ऐसा कहा गया है जैसे वहाँ सती नक्षत्र न होने पर भी नक्षत्रा नाम यथा सचिव या कथन उत्पन्न होता है वैसे ही मन को होने पर भी इंद्रिया नाम मनस्थी या कथन संपन्न होता है और मनासान इंद्रिया तो के इंद्रिय के बिना भी तो हो सकती है ऐसा संख्या हाँ ऐसा जो होगा लेकिन उसके हम देखना इंद्रियाण मनुष्य में वेदांत लाचाकार का क्या मत है समझ गए पढ़ा भी होगा लेकिन भाष्यकार को क्या मन नहीं देखेंगे दसवें का बाईचानस लोग है इंद्रियाणाम मनुष्य बुझलिया इंद्रिया नाम पर क्या करते भाष्यकार एकादशा नाम आदि नाम आदि नाम एकादशा नाम इंद्रियाणा भगवान ने भी जो चक्षु आदि एकादश इंद्रियों में कहा है ना वो तो भाष्यकार क्या मन मन इंद्री नहीं मानिए ले जाते सबके क्या सीधी बात है तो वो जो अर्थ किया है ना वो अपने से अर्थ किया लेकिन इससे हम भाष्यकार के वचन पर ध्यान आजकल भाष्यकार क्या कहते हैं श्रुति क्या कहती तो है क्या कहती है तो कोई धन देगा नहीं क्या कहता है कोई मतलब नहीं भाष्यकार क्या कहते हैं और भाष्यकार से भी इतना मतलब नहीं त्रिकरण ग्रुपों में क्या लिखा है उसको दूर लिखते हैं चाहे वो गलेश इतना जरूर है विजराणकार कुंदी नहीं मानते हैं लेकिन भाष्यकार क्या मानते हैं वो लिख रहे हैं भाष्यकार तो मुख्य है तो भाष्टकार में यही कहेंगे स्पष्ट का वैसा कहा मान होगा लेकिन यहाँ तो, तो, तो ही दे रहे अब आगे हैं ये बहुत लोग बोलते भ्रांतिकार गृहस्त थे और विवरणकार सन्यासी थे सन्यासी विवरणकार को मानते ग्रस्त मानते भ्रांतिकार को लेकिन ये फादल तो नहीं है ये अरे देखिए देखना चाहिए भाष्टकार का मृत किसने कहाँ पर माना है किस प्रसन्न में किसने भाष्टकार को माना है उस मत मान लेना चाहिए सीधी बात है जो अस्पताल से माना ने माना ने तो नहीं माना तो है तो क्या मानना चाहिए बातों को कह सकते हैं क्या कहा है सब विचार का विषय है तो इतना विचार करेगा नहीं सब लोग राहुल लोग है ना ये सब लोग रहे हैं से ना ना ना ये गया ना? वो भी है है तो तो ऐसी और उसमें व्यादुआ कर ना न हंसर आएज़ आएज़ रहा। जी जी ये कह सकते हैं का या दिया, तो फिर तो तो तो क्या मान तो उसका कुछ पता नहीं चला क्या मान चाहिए क्या हम मिली कर हम आम सर मिट्टी करने लिखता है मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ हृदय कर सकते शब्दार्थ हो गया था देखेंगे सर्वस्त करके प्राणी जातक प्राणी जात प्राणी प्रणियों का सभी प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूँ ध्यान में सर्वस्त्र प्राणी जातक अहम आत्मासन है न कि सभी प्राणियों का आत्मा होकर ऐसा लगा आत्मासन आत्मा, प्राणी से प्राण जातक है ऐसा नहीं हो होकर आत्मा सन सर्वत प्राणी जातक से भी बुद्ध सन्निविष्टा है मैं आत्मा होकर के सभी प्राणियों की बुद्धि में स्थित हूँ परमात्मा सर्वत्थित है किन्तु बुद्धि दृष्टि में ही उनकी अभिव्यक्ति होती है बुद्धि में ही उनका स्वात्य होता है परमात्मा क्योंकि बुद्धि में ही उनकी अभिव्यक्ति होती है बुद्धि में ही उनका प्राक होता है आत्मा होकर शरीर वालों की बुद्धि भट्ट करण है भत्ता करके मेरे से भत्ता करके आत्मा नाम आत्मा से क्या होता है स्मृति होता है ज्ञान होता है अपूर्ण होता है अपूर्ण कर बनने का फल क्या चाहता है स्मृति का भाव तो यहाँ पर रामानुज के अनुसार अपृति का भाव है इनके अनुसार दोनों का अभाव स्मृति का अभाव और ज्ञान का अभाव कभी कभी स्थिति भी नहीं होगी ज्ञान भी नहीं होगा है में कोई वेद नहीं है यहाँ दोनों का भाव इनकी जन देखेंगे इसलिए असात इस कारण मुझे परमात्मा से सभी प्राणियों की स्मृति ज्ञान तथा इन दोनों का कभी कभी भी नहीं ज्ञान नहीं है ऐसा पूर्ण कर्म के अनुसार ज्ञान और स्थितियाँ होती है पूर्ण कर्मिणाम पूर्ण कर्म करने वाले जिन मनुष्यों के पूर्ण तो कर्म करने, तो करने, करने, करने वाले जिन मनुष्यों के पूर्ण तो कर्म के अनुसार ज्ञान और स्थितियाँ होती है ज्ञान जो है ना अच्छा शास्त्र ज्ञान ये तो पूर्ण कर्म से ही होगा स्मृति भी जो है ना अच्छा जो पढ़े गए पाठ की स्मृति है लग जाएगा किसकी होती है पुण्य कर्म करने वालों को किसके अनुसार होती है पुण्य कर्म के अनुसार होती है तथा पाप कर्मिणाम तथा पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को तथा पाप कर्म करने वाले मनुष्यों के पाप कर्म के अनुसार स्मृति ज्ञान तथा उन दोनों का अभाव होता है है ना? स्मृति ज्ञान शुभ कर्म करने वालों को और स्मृति ज्ञान और इनका अभाव सब कुछ किसको पाप करने वालों को पाप कर्म करने वालों को स्मृति होती है या कुछ ज्ञान होता है दोनों जगह एक भी होते हैं ऐसा मतलब ये पाप करने वालों के पाप कर्म के अनुसार स्मृति और स्मृति ज्ञान क्या अपनम अच्छा नहीं है थोड़ा महीने से अर्थ में मेरी स्त्रुटी हो गई डॉक्टर के अनुसार अर्थ है उसी प्रकार पाप करने वाले मनुष्यों के पाप करने के लिए अनुसार स्मृति और ज्ञान का अभाव होता यहाँ तक अपो वन चले था ना यहाँ के अपोहनमोवे नहीं है ना तो स्मृति और ज्ञान का अभाव स्मृति और ज्ञान का जैसा मैंने कहा वो हो जाता है स्मृति ज्ञान और उन दोनों का अभाव क्योंकि पाप कर्म करने वालों में कुछ स्थिति कुछ ज्ञान को तो होता ही है सर्वताना स्मृति ज्ञान में बात तो नहीं होगी कहते हैं वैश्वाल होगा कि स्मृति और ज्ञान का ये बात बताया तो तो अपोहन होगा किसको पाप कर्म करने वाले और अपोहनम करके अपायनम अपनम करके अपगनम अपगमनम अपगमनम करके उसका अभाव उसी प्रकार पापकर्म करने वाले मनुष्यों के पाप कर्म के अनुसार स्मृति और ज्ञान का अभाव होता है तथा क्या और संपूर्ण वेदों के क्या सर्वे वेद्य अहम एवं और संपूर्ण वेदों के द्वारा वेद लग जाएगा क्या सर्व वेद ही वेद्य अहम वेद ही के सर्व ही अहमेव हम यो मा परमात्मा हमें परमात्मा की के वेदांत किया गया है सभी वेदों के द्वारा वेद नि भी है यह सब विभाग अच्छा नहीं है की कर्म कांड कर्म का पुष्पापन करता ज्ञान कांड कर्म का पुष्पापन करता क्योंकि जितने कर्म शंका कहते हैं कर्मकांड बात कहते हैं साक्षात परमात्मा में प्रस्तावक बहुत से मंत्र विद्यमान है और वेदा तो दिल की परंपरा में खुद ये रखने वाली बच्चे उनका वेद सारे मंत्रात परमात्मा में प्रस्तावन करते हैं वस्तु स्थिति यह है की वेदों का प्रधान परमात्मा ही है कर्म को अवंत्र प्रस्ताव कर अलग अलग नहीं करते वेदों के द्वारा वेद अब ये कहें कि उपलिसों तो में दृहटा परमात्मा का तो उत्पादन है तो ऐसा है कि ध्यान देना कि कर्म में भी कोई परमात्मा को प्रधान नहीं कहा गया सख्तियों में पूर्वीमांसा का प्रधान कहता है देगा ग्रहण नहीं देता है यही कहें कि उपलिस में प्रधाना परमात्मा का प्रतिपादन है और सैंताबाद में कर्म का प्रधानता का प्रतिपादन हो जाएगा क्योंकि पूर्वीमांसा से भक्ति के नहीं आई तुम्हारी व्यक्ति के अनुयायी भले भी कर्म को प्रधान मानने ईश्वर को प्रधान न मानने का ये सब सोच गया तो जो तो तो कुछ आगे देखेंगे उसका क्या परमात्मा और अब यह है की वहाँ कर्म का प्रतिपादन बहुत कम होगी है ना यहाँ कुछ है इतना ही कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर में कुछ कर्म का प्रतिपादन बहुत ही कम है उसे का शुरू करने है बहुत सारी उपासना वे कम नहीं है होगी वेदांत कृत करता वेदांत अर्थ संप्रदाय कृत वेदांत अर्थ के संप्रदाय का करता मतलब वेदांत अर्थ की परंपरा को चलाने वाला वेदांत करके पंचकाय का करता ये अर्थ है यहाँ वेद विधि का तो वेदास वेद विधि तो केवल जो वेद को अच्छी प्रकार अध्ययन करके कंसल लेते हैं अच्छा विशुद्ध उच्चारण ये करके गुरु से कंस वेदता है तो यहाँ पर वेदविद का किया वेदा और वेदा से लेता मैं ही हूँ यदि कह दूसरे लोग भी वेदा से लेता है तो आरोपी से कौन है भगवान की परंपरा नहीं वे आगे देखेंगे यहाँ पर भगवत ईश्वर से नारायणा से नारायणा उपाधि यद आदित्यगत तेज इत्यादि न मैं पदच्छेद करके पर कर लेता हूँ सन्नीत करके है ना अब देखेंगे यद आदित्यगत तेज इत्यादि नद आदित्यगतम तेजा इत्यादिवार इत्यादि के दोबारा आइये नारायणाक्षर से भगवता ईश्वर से नारायण नाम वाले भगवान ईश्वर की नारायण नाम वाले भगवान ईश्वर की विशिष्ट उपाधि विशिष्ट उपाधि करता विशिष्ट उपाधियों से होने वाला विशिष्ट उपाधियों से होने वाली विभूति का संक्षेप कहा गया या विशिष्ट उपाधियों से होने वाली विभूतियाँ संक्षिप्त दोबारा देखेंगे यह इत्यादि के द्वारा से चार श्लोक इत्यादि के द्वारा नारायण नाम वाले भगवान ईश्वर की विशिष्ट उपाधियों से होने वाली पहले भी था न चतुर्दी श्लोकों की दूसरी संख्यता आगवान है सर्वात्मक को कहने की इच्छा वाले चलिए अब इस दिन अर्थ कर पश्चात इसके पश्चात अब क्या है छराक्षरों का विभक्तयादी से विभक्त होने के कारण अच्छी प्रकार होने के कारण है नश्चात अब अब खराक्षाधि प्राप्त कया निर्पाधिक निर्पाधिकवलत अब ध्यान लेंगे अच्छा से विभक्त होने के कारण उपाधि रहित उपाधि रहित निपाधिकस्त केवल उपाधि रही, रही केवल के के उस परमात्मा के तो के तो के तो के के का निपाधिकस्त कर उपाधि रही जो परमात्मा होगा वह होगा उपाधि रहित केवल दस्त कर उस परमात्मा का स्वरूप निर्भिधारित किया उस परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से उस परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से आगे के स्वरूप धारण की है इस अब इसके पश्चात अरुणा अब इसके पश्चात होने के कारण विभक्त होने के कारण और तो करके ऐसा करिए क्षर तथा अच्छा रूप उपाधि से ठीक है चलो विभक्त होने के कारण कहें से के के तो आगे के लोग आरंभ किए जाते हैं जो उपाधि युक्त है उसके ऊपर बताने के लिए ये मतलब है सत्र सर्वो में वहां पर सर्वो में अतीश अनाद्याय अर्या अध्याय अर्थ है ना अध्याय कौन से अध्याय अतीत अध्याय मतलब पूर्व का पूर्व के अध्याय और अनाजतायंत्र अनादत अध्याय कर दुआ औगामी अध्याय अतीश का मतलब पूर्व के अध्याय और अनादत अध्याय आगे आने वाले अध्याय और अनाजत अनाद अनंतर कर तो अब्दुल आगे के अर्थ अतीश के अध्याय और अब्दुल और अब्दुल रही के अर्थ मतलब आगामी अध्यायों का जो है और अब्दुल का जो अर्थ है तो अर्थ समूह है ना सर्वों में ना जो सर्वो मध्य जा पहले लगाया ना सर्वो मध्य जाए पहले दिखाया अतीत के तथा आप तो जो से ऐसी आगामी अर्य के संपूर्ण अर्थपूर्ण संपूर्ण अर्थपूर्ण या संपूर्ण अर्थ के तीन विभाग करके कहते हैं संपूर्ण अर्थ के तीन विभाग करके रहते हैं या तीन सूचना करके कहते हैं ये मतलब है कैसे कहते हैं अक्षर दौरश लोके अक्षर क्षर सर्वाणी भूटास्थ अक्षर उठ्ये लोक चाकरा चमौ दौर चा अक्षरा क्या एवं और अक्षर क्षर और अक्षर यह दो, दो ही पुरुष कहे जाते हैं या तो यह दो ही पुरुष प्रसिद्धा कर अब इनका व्याख्यान क्षय करते हैं श्री कृष्ण अक्षरगो में अक्षर को सर्वाणी भूतानी खराहा ये सभी भूत सभी भूत तो क्या है सभी घाट्य के अनुसार ये जो है ना अक्षर कह जाते जाते हैं बिना घटादी पदार्थ क्या है और कृषक के लिए आए यहाँ भाग के दौरान माया की माया को अच्छा कहा जाता है माया को क्या है कहा जाता था। था। था, uh, है भक्त लगा वो लेंगे विभक्त विभक्त ये दो पुरुष कहे जाते हैं पृथक विभक्त ये दो पुरुष कहे जाते हैं लोके करके सं चरा। चरा, चरा, चरा, जो मतलब होता होता है दिवस होता है उसे और तो कर क्या एक हुआ? हुआ या एको कर एका ये एक टोपी हो गई या एक विभाग हो गया तेरा राशि कहते हैं ना दिन को तीन विभाग करके या हो गई एको राशि मतलब एक टोपी हो गई विभाग हो गया ठीक है और अपरा अपराध क्या है यहाँ पर अपरा राशि दूसरी राशि दूसरी कोठी दूसरा विभाग है अपराध राशि दूसरी राशि दूसरी कोठी क्या है देखेंगे विपरीता अक्षरा पुरुषा उससे विपरीत अक्षर पुरुष किससे विपरीत अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष क्या है तो देखेंगे पुरुष की उत्पत्ति का कारण क्षर नामक पुरुष की उत्पत्ति का हर नामक पुरुष को उन्हें विनासी करा बिनाशी बता दी करा तो हर नामक पुरुष की उत्पत्ति का कारण उत्पत्ति का कारण क्या है अनेक संसारी जन अनेक संसारी जीवों की कामनाएं, कर्म आदि के संसार बताएंगे उत्पत्ति का कारण बताया जा रहा है ध्यान देना संसारी जीव कितने हैं अनेक संसारी जीवों की कामनाए कर्म कर्म से लेना है पूर्ण पाप कर्म आदि से लेना है उनका ज्ञान या अनुभव ये संस्कार सबसे संस्कार मतलब उनकी कामनाओं के संस्कार कामनाओं के संस्कार पड़ जाते हैं पड़ी रहती है और पुण्य पाप कर्म भी संस्कार जिससे रहते हैं आदि से क्या लेना उनका ज्ञान अनुभव जो ज्ञान होता है तो ज्ञान से भी क्या संस्कार पढ़ जाते हैं जो आदि की रुपये है ना पूर्ण पाप के जो संस्कार पढ़ते हैं वो आदि सुधार बन जाते हैं तो संस्कार पढ़ जाते हैं तो अनेक संसारी चीजों की कामनाए काम अनेक संस्कारी चीजों की कामना कर्म आदि संस्कार का आश्रय तो संस्कार का जो तो आश्रय है ना वो उस सबके सभी ध्यान रखना है तो संस्कार का आश्रय कौन है माया कौन तो है माया विद्या ऐसा तो ऐसा मतलब वह भी सब्जेक्ट प्रलय हो जाती है ना समझे तो वो आपके इच्छाओं के संस्कार और कर्म के संस्कार ज्ञान के संस्कार सब कितने हो जाते हैं स्थित स्थित हो जाता है संस्कार का आश्रय कौन हो गयी ये माया हो गयी अभी क्या हो गयी ऐसा पर आपको समझना है अच्छा अब सुन सुप्ति में सबका नहीं हो जाता है अंतरण का भी नहीं मानते वो सबका आश्रय कौन हो जाती है वही माविज्ञान हो जाती है माया हो, हो जाती है तो अनेक संसारी जीवों, अने जीवों की कामना आदि के संस्कार का आश्रय क्या है? उत्पत्ति का कारण है किसकी उत्पत्ति का कारण है छठ नामक दूसरी की का कारण अनेक संसारी जीवों की कामनाएं कर्म आदि के संस्कार का आश्रय अक्षय पुरुष कहा जाता है तो अक्षय पुरुष कौन हुआ उन संस्कारों का आश्रय मतलब माया है ना यूँ क्या पंक्तिबारा लगाएंगे अपराध करके अपराधा की मजबूत ठीक है विपरीता अक्षरा उसके विपरीत अक्षर दोबारा लगाएंगे आगे खरा क्षेत्र पुरुष हर नाम वाले पुरुष की उत्पत्ति का कारण अनेक संसारी जीवों की इच्छाएं कर्म आदि के संस्कार का आश्रय भगवता माया शक्ति है ना उसका आश्रय कौन है भगवान की माया शक्ति अक्षर पुरुष कही जाती है भगवान की माया शक्ति अक्षर पुरुष कही जाती है दो पुरुष हुए ना तो पुरुषों को हस्त लगाएंगे तो पुरुषों को ये दोनों पुरुष तो वे दोनों पुरुष कौन है इसी कर भगवान शुरू वहाँ भगवान जन ही रहते हैं तो पुरुषों को ये दोनों पुरुष कौन है इसी कर भगवान के वहाँ भगवान से नहीं कहते हैं ज्ञान जयंती कर सकते हैं ना जन्म के संस्कार करते हैं संस्कार कर्म के संस्कार ज्ञान के संस्कार के बात संस्कार समस्त विकार विकार जातम कर घटाधी विकार घटाधी कार्य क्या है क्षर ठीक है तो घटाधी कार्य हो गए छर को अब देखेंगे सब कुछ अच्छा है ना तो का बताते तो हैं टूटा इन क्या है कूटा इवर तो कर दे राशि क्या है राशि और हो गया तो का राशि इन क्या हो गया राशि ऐसी भी हो गया है ना नोटी जला करके और लोकेपुर में राशि हो गया क्या है राशी जी तो क्या जी सुहा अब यह यहाँ पर रहे हैं तो से तो से मतलब के सुधावा होने के सुभाव वाला होने के सुभाव वाला ऐसा भाग्य व्याख्या ने यहाँ किया है। होने, होने है ना। तो राफी, राफी का स्वभाव अब ये बिजली चुनाव होने का स्वभाव अभी तो यहाँ पर राशि राशि कर्ज कर सकते हैं क्या ये किला राशि किला मतलब राशि का क्या सकता है राशि का जो समूह होता है ना दूसरा राशि पब्लो है को आया है यहाँ राशि पद जो है समूह ढेर अथमी है मत भेड़ियों ऊपर जो राशि सर्द है वो न तो यहाँ पर दर्द में है ढेर हट में है तो यहाँ पर राशि दर्द कर लेना है शिला राशि शिला राशि की तरह स्थित राशि कैसी है आप रकम की खोकर स्थित रहती है तो वैसे ही क्या है की ध्यान लेना जब तक ध्यान नहीं होता है व्यक्ति को और जो माया शक्ति हर माया जो हर ज्योतिष में बढ़ी रहती है और इससे जो विकार होते हैं ना विविध घटा के विकार वो उत्पन्न होते हैं इसकी हैं और मैं को प्राप्त हो जाते हैं विकार उत्पन्न होते हैं और मैं प्राप्त जा हो जाते हैं हमारे भक्ति वैसे ही देखेंगे चाहे वो मृतिका हो चाहे वो मृतिका स्कूल में हो या पकान रूप में हो या घट रूप हो किसी भी होती है चाहे घर हो पकान होता है मतलब विकार में जो है ना हर घर में उत्पन्न होते हैं माया है इसलिए यहाँ पर कैसे सकते हैं तिला राशि की तरह तो ये हो गया तिला राशि की तरह इससे कौन माया अभी यहाँ पर विक्रय क्या था उनका उनका क्यूँ स्थिति अब दूसरे विग्रह का आश्रय करके वास्तकार कहते हैं दूसरा विग्रह ऐसा कूटवुटन शिक्षक की कुछ तो इस विग्रह का आश्रय करके अब जाता है कौन सा विग्रह पिस्ट की हाँ ये विग्रह है कुटस्था इस विग्रह का आश्रय लेकर कहते हैं अब देख देंगे कूटाकर्फ है मायाकूटा कर क्या है माया माया इंद्र जाल वो जादूगर इंद्र जालिक जो दिखाता है ना तरह तरह की जो वो दृष्टि दिखाता है उसको क्या कहते हैं माया है न जादूगर जो जादू दिखाता है उसको क्या कहते हैं माया और वंचना जानते हैं वंचना हो गया आपका क्या है कि झंड नहीं वंचना का मतलब ये है कि जिसे वंचना के बाद जिम्नता भी शब्द आया है ना तो जिम्नता करते कपट सुभाव जिम्नता कहते कपट सुभाव और ये जो शब्द आया वंचना वंचना का अर्थ है धोखा देना इसमें तो वर्क किया है, है देखते ही किसी का सामान ले लेना देखते ही सामने कर लेना इससे ऐसा लिया है ठगी व्यर्थ में तो वंचना है लेकिन जिम्मेदार कर जिम्मा करते कपट, हाँ, कर कपट सुहाओ और उसका अर्थ कर लेना चाहिए ठगी व्यर्थ कर लेना किसका वंचना होगा धोखा देना ठगी अब देखना कूट तो से क्या बताए माया वंचना जिन्ता कुटिलता पर अलग अलग बताया ना मैंने माया मतलब वो जो जादूगर जो करता है वो क्या हो गई माया हो गई वंचना क्या हो गई हो गई जिन्नता हो क्या कपट और कुटिलता कुटिलसा मतलब और पेड़ा में मतलब वक्रता वक्रता हो गया ना यहाँ एक अच्छा कर कहते हैं चारों वज्ञान के पर्याय होने के कारण यहाँ पर्याय का है ये हैं, ये पर्याय शब्द क्या है ये पर्याय है। अब बताते हैं उन बता रहे हैं, अनेक माया आदि प्रकारों के काम फूट कर्स हो गया माया फूट कर्ज क्या हो गया है? हाँ फूट के पर्याय के पर्याय है तो क्योंकि अर्थ होने के के अर्थ अर्थ के के के के होने होने कारण कारण उसके पर्याय पर्याय बन बन गए गए हैं, हैं। स्थित स्थिति स्थित तो पर आ रहा है, अनेक माया आदि प्रकार से स्थित अनेक माया आदि प्रकार से स्थित इस इसका अर्थ कर लेंगे माया आदि आदि आदिना वंचना जिम्मेदा और कुटिलता क्या अर्थ करेंगे स्थित मतलब थि माया रूप से स्थित वंचना रूप से स्थित जिम्मेता रूप से स्थित और कुटिलता रूप से स्थित या ऐसा करना माया आदि अनेक प्रकार से स्थित है या अनेक माया आदि रूप से स्थित अनेक अथवा माया आदि अनेक रूप से स्थित माया आदि माया आदि अनेक प्रकार से स्थित या माया आदि रूपों से स्थित है तो माया आदि अनेक रूपों से स्थित कौन होता है वही जो है ना हमारा सब है न अभिजिया ऐसा तो तू पर सो गई माया अब संसार बीज आनंद के आप न अर थी अक्षरा संसार के बीज आनंद से है ना कि संसार का बीज अंतरहित होने के कारण संसार का बीज अंतरहित होने के कारण कैसा लगाना संसार के बीज रूप से अंतरित होने के कारण क्या कहेंगे संसार के, के संसार के बीच रूप से अंतरित होने के कारण इसका विनाश संसार के बीच रूप से मारा ही ये कह सकते हैं ज्ञान के बिना भी है जो भी हो संसार के बीज रूप से अंतरित होने के कारण न क्षति इसका क्षय नहीं होता है इसलिए क्या कहा जाता है अक्षर कहा जाता है हो गया तो क्या की ले है। है। रहे हैं तो लोग कहीं भी उनके अंहार है किसी भी नहीं है जिसमें माया नहीं चेतन श्री धर्म स्वामी तो लेते हैं हैं आपको क्या कहना है जो भी के माया लिया है है ना कुछ यहाँ पर वास्तविक माया अब सुन लेना यहाँ पर रामानुजाचार्य का व्याख्यान सुन लो क्यूँकी ये उनके अनुसार श्री कृष्ण ने क्या कहा है क्या पूरी पूरी शरीर पूरी शरीर शरीर में नाश करने वाला पुरुष है तो पुरुष कब्ज की प्रसिद्धि है अच्छा तो भी है। और वो दो पुरुष कौन है क्षर हो अक्षर और क्षर का अर्थ दीजिए अभी पदार्थ बनना अक्षर करके जो है ना ये माया पृथ्वी करना अविज्ञा करना तो ये क्या है कि भगवान की प्रतिज्ञा विपरीत है वो पुरुष कह रहे है वो कह रहे हैं पुरुष या विनाशी और अभिज्ञा को तो लेना वो क्या है भगवान की प्रतिज्ञा को विपरीत और पकड़ हुआ किसी विपरीत तो क्षर पे क्या लेना चाहिए छा नहीं घटाइए आपकी मिलाइए न तो वह ईमान भूटानी जानेंगे है ना है जाता तो जीवन सेमान भूटानी जानेंगे सर्वाणी भूटानी से क्या लेना है सर्वारी प्राणी है ना बंधन में जो प्राणी है वह क्षर है आप क्षर क्यों कहा उपाधि के दिन उन्हें तुल्छर दे दिया है ना तो क्षय किसी और कुंटस्थु और अच्छा तो मुक्त आत्मा क्या हो गई उनका सच्चा वहाँ बद्ध लेना यहाँ मुक्त लेना अब क्या बद्ध भी चेतन है और मुक्त भी चेतन है अब श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया वाक्य से उपना वाक्य कोई विरोध नहीं है वही वो विरोध ऐसा रामायुष्ट का कहना है ऐसा क्योंकि जो भातिकार अर्थ करते हैं वो को अंगे तक रूपया नहीं करते रहते है ना अब ये देखेंगे अब दोनों की विशेषताएं महत्व की अब आगे चलेंगे चले आगे अब देखेंगे अपने अपनी विशेषता है अब देखेंगे आप ध्यान आप ध्यान छड़ा छड़ा विणा इन और अक्षर के विलक्षण इन क्षर और अक्षर से विलक्षण विलक्षण क्या है क्योंकि धर्म नहीं है ना तो अब कहते हैं क्षर और अक्षर इन दोनों से विरक्षण रखना है ना क्षर और अक्षर इन दोनों के विलक्षण है कौन तो कहते हैं जो विलक्षण है वो कैसा है क्षर तथा अक्षर रूप दोनों उपाधि के दोष से होने वाले तथा अक्षर रूप दोनों दो के दोष के रहित क्षर तथा अक्षर रूप दोनों उपाधियों के दोष से तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य शुद्ध रूप मुक्त स्वरूप परमात्मा को कहा जाता है लगाएंगे उत्तम परमात्मा उदाह योकत्रियश्य बिहर्तिवय यहाँ लोकत्रियश्य बि बिहर्ति अवयर उठ लगायेंगे किन्या किन्तु किन्त उत्तम पुरुष इन दोनों से अन्य है और वो परमात्मा इस नाम से कहा जाता है हुँ? अन्य उत्तमा पुरुष का इन दोनों अन्य उत्तम पुरुष का इन दोनों के अन्य उत्तम पुरुषा लोकता इन दोनों से, इन से अन्य उत्तम पुरुष है परमात्मा इस नाम से कहा जाता है इतना लगा लो उत्तम करते उत्कृष्ट समा उत्कृष्ट श्रेष्ठ तमान है ना अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष तू अन्य है और वो अन्य करते अत्यंत विलक्षण आप ध्यान शिक्षा लो अक्षर से अत्यंत विलक्षण परमात्मा इसी परमात्मा में समाज बताते हैं कर्म करम लग रहे हैं परमाचा तो आत्मा आत्माचार करमाचातु तो तो ये परम कर पर है कर क्यों है कर कैसे हैं तो बताते हैं ये आदि अविद्या है अविद्या मतलब अविद्या के कारण क्या है दे अविद्या के कारण कार्य आदि रूप आत्मा से कर अविद्या के कार्य दे आदि रूप आत्मा से त्मा आदि तो को आत्मा तो अज्ञान के बच्चे समझता है और ये कोई दे को आत्मा समझता है कोई मन को आत्मा समझता है कोई प्राण को आत्मा समझता है तो सब औपचारिक वास्तव में आत्मा नहीं है तो कहते हैं अविद्या के कार्य होंगे दे आदि उनके विचार से आत्मा अविद्या अविद्या ठीक अविद्या का कार्य देख आत्मा से कल बे आदि रूप आत्मा से कल कौन है ये जो परमात्मा आत्मा है ना तो अविद्या के कारण बताया अब सर भूतों का नाम प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष का अंतर आत्मा है सभी प्राणियों का अंतर आत्मा है तो इस कारण से वे नाम से की परमात्मा इसकी उदाहिंसा उदाहिंसा का तो उसका इस कारण वेदांत वास्तव में परमात्मा इस नाम से कहा जाता है परमात्मा इस नाम से कहा जाता है क्या हुआ उत्तम पुरुष का सोनिया परमात्मा इसी उत्तम इस पुरुष है वो परमात्मा इस नाम से कहा जाता है से उसका ही विशेष रूप से निरूपण किया जाता है श्लोक रूप यह लोक प्रियम आवृष्ट जो यह लोकल प्रिय मावृष्ट लोका नाम प्रिया नाम संक प्रियम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके ऐसा लगाना विभर्ति अभ्य ईश्वर यह अभ्य ईश्वर लोक हाँ प्रेम आविष्य विभरती जो अव्यय ईश्वर तीनों लोगों में प्रवेश करके उनको धारण करता है इसको करता है लोगों अव्यय तीनों में प्रवेश करके उनको धारण करता है कहा गया अक्षर अक्षर से विषण है लगाएंगे या लोकत्रोकत्रियम काम तीनों सभी लोगों को समझ लेगा नामक तीनों लोग याद रखे अपनी स्वप्न याद करते अपनी माया अपनी चैतन्य बल शक्ति आनंदगी माया तो सुखते चेतन ही बल है चेतन रूप बल और चेतन्य शक्ति क्या है माया चेतन की माया शक्ति के द्वारा अर्थ हो जाएगा अपनी माया शक्ति के द्वारा चेतन रूप चेतना चैतन्य शक्ति क्या है माया ये कहते हैं मतलब हो जाएगा बल रूप माया शक्ति के द्वारा अपनी चैतन्य बल रूप माया शक्ति चैतन्यम दो बलम है ना सब शक्ति माया का अटार लगाएंगे चेतन बल शक्ति चैतन्य बल शक्ति अर्थात माया शक्ति के द्वारा चेतन बल शक्ति अर्थात माया शक्ति के द्वारा प्रवेश करते, वैसे तो ऐसा भी लग सकता था में ही बल है बल ही शक्ति है तो मतलब क्या है कि चेतन का श्रुप का सब्जी प्रवेश है तो सब्जा वो है ना वो चेतन है ऐसा भी लग सकता था चैतन में बल है सभी शक्ति जैसा माया हाँ तो शुरुआया भगवान सुनने है विभु मैडम विभू होने के कारण सब जगह है लेकिन जैसा आनंद गिर करते हैं उसके अनुसार चैतन्य चैतन्य रूप चैतन्य है शक्ति माया शक्ति के द्वारा माया शक्ति के द्वारा बदले करके भरती धारण करते हैं कैसे धारण करते हैं स्वरूप सद्भाव मात्र अपने स्वरूप की सत्ता मात्र ऐसी धारण करते और भी अति दि� परिश्रम नहीं करना पड़ता है चैतन बल शक्ति अर्थात माया शक्ति के द्वारा करके अपने धारण करता हूँ विभत करता है अवय का क्या अर्थ है यहाँ पर विकार भी अर्थ कर सकते है इसका विकार नहीं है इसलिए अवगैय का ही ईश्वर क्या है ईशन सर्वरा ईशनशीलासन करने के सुबह वाला शासन करने का सर्वज्ञ तो नारायण नामाधीश्वर सर्वज नारायण नाम, नाम वो क्या है शासन करने के स्वभाव वाला है रामानुज के अनुसार जो परमात्मा है, न, जो है, पर है, है परमा ना वो तो क्या है जिसमें साठ नाम में है मुक्ताराम परमा भगवान मुक्तों के भी परमात्र है जिससे जिनकी अभिज्ञान भी हो गई है ऐसे मुक्त भी उनका आश्रय रहते है मुकात्मा भी आश्रय रहते हैं भगवत में क्या है गलत है ऐसा ही है ना कि वो कहानी लेते हैं नाम वर्मा लगी ऐसा दूसरे साहब का नाम क्या बताए शुक्र सब आराधना करते हैं भगवान के सामने तो उत्तम पुरुष जो है ना वो परमात्मा है और वो क्या है तीनों लोगों में प्रवेश करके सबको दहन करता है शंकर के अनुसार जो उत्तम पुरुष है वो कहीं प्रवेश कर सकता है कुछ करता है रामानुज करने विशेष भी करता है अब प्रसंगता रामानुज दोनों की अपनी अपनी विशेषताए अपनी जगह दोनों विस्तार लेना ब्रह्म सूत्र किसका समर्थन करता है तो शंकर मत को आप पढ़ी रहने का मत यह बताया देता हूँ तो वो क्या है आरम्भ का मतलब आप पढ़ते हैं तो ब्रह्म क्या है ब्रह्म का लक्षण के और यही तब इसकी होगी नक्षण करते हैं जनवानी कारण कौन रक्षण करता है यही रक्षा मान नहीं करने वाला है ना जन्म आदि का जन्म स्थिति है ये लक्षण मान्य है तो ये लक्षण कितने ब्रह्मपूत्र का आज उपक्रम हुआ है सविशेष हुआ है तो अपना सबका तना सबका आना नहीं होता है आना नहीं होता है इस प्रकार जो है ना उसका होता है उसका कितने हैं सविष में जो दयानी कोई भी शक्ति आरोप नहीं है स्वावीं स्वाभाविक है उसकी ज्ञान स्वाभाविक है सर्वजता स्वाभाविक है तो ब्रह्म सूत्रकाल पत्र अनुसंधान आदि के उसका कितने है सविशेष में अब ये जो शंकराचार्य कहते हैं ना बाद में सूत्र का अर्थ करके इसका तात्पर्य इसमें है निर्विचेत कहते हैं ना बाद में खींच करके इसका तात्पर्य तत्पर निर्विचेतने है सूत्रकार वैसा कहते हैं वो शंकराचार्य का सुमत है श्रुति मत में है, तो है ना में तो निर्विशेष में जो बाद में सूत्र का अर्थ करने के बाद में जो अलग से कहते हैं ना वो तो वेद अभ्यास में भी नहीं कहा श्रुति ने भी नहीं कहा वो शंकराचार्य का सुमत हो जाता है श्रुति मत नहीं होता है इसमें रामानुज के अनुसार जो ब्रह्म है सद्वैत कहते हैं ना तो विशिष्ट का होते है ना विशेषण उसके सर्वज्ञता स्वाभाविक विशेषण है कोई भिष्ट, तो आरोपित तो नहीं है कोई सब कुछ नहीं है सबका आश्रय ही है सब तो कुछ नहीं है तो अद्वैत तो दो दोनों मानते हैं अद्वैत दोनों मानते हैं तो रामानुजो ऐसा सभी सबको मानते हैं ऐसा तो मतलब यहाँ इसलिए बोल रहा है की ये जो है ना उत्तम पुरुष जो है दोनों से होने लगता है इस तो, तो, तो, तो, तो। क्यों आ? आ? क्या प्रतस्टि कहीं ऐसा आप बोलती है ये लक्षण ना होकर के ये होना चाहिए कहीं कैसी है स्वरूप लक्षण और प्रतस्ट लक्षण दोनों ही जन्म कारण तो है आप सभी अलग से आइए है ना वास्तव में देखना वो श्रोक लक्षण सतस् लक्षण जो ना ये जनबाजी कारणस्त तो कैसे हैं उसको पंद्रह दिन लग जाएगा पढ़ाने में आपको वो सब नहीं है ये बात नहीं है वो भी सब घटता है और फिर वही वहाँ पे निरस्त हो जाएगा जो आप शंकर वास्तु पढ़े यही पूरा न पूरा आपको तो लगेगा गलत है पूरा न पूरा आपको तो गलत करे जाएंगे यदि व्याख्यान करें तो लगेगा ये गलत ही पूरा तो लगेगा आपको स्लूक लक्षण भी धनी घटेगा सतस्क भी धनी घटेगा धरी घटेगा है न न देख नहीं देखोगे तो उससे आप सीधा यही कह रही है शंकराचार्य के अनुसार माया उपाधि बोले था सर्वज्ञाविक है। हाँ हाँ हा। तो? की कहा हुआ है कोई बात नहीं दोनों की हम तो पढ़ाते हैं व्याख्यान करना है स्वतंत्रता दूसरा पाठ्यक्रम स्तंकवास है ना उसको ही व्याख्यान करेगा रहमान भारत यहाँ पाठ्यक्रम नहीं है उसको किसी का प्रश्न